रासम रासक वरम रासे च वन्दे रास विनो दिन वंदे हम श्री गुरश्रीयत्पदमल श्री गुरन्व्र जात सह गण रघुनाथ सजीवैत सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराध कृष्ण पाद कणललिता श्री विशाखान्विता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रस, शेखर, रास रास रस, रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसोमय श्री राधारमण देव की असीम कृपा से हम भगवान के ही स्वरूप श्री गुरुदेव को जानने का प्रत्न श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा विरचित गुरुदेव अष्टकम को पढ़कर कर रहे हैं हमारा जैसा भाव चल रहा है कि इस गुरुदेव अष्टक के आठ श्लोकों के प्रथम श्लोक की आलोचना विगत दो दिवसों से चल रही है कि संसार दावा नल लीडलोका प्राणाय कारोण्य घना घनत्व भगवान यह संसार दावनल है और इस इस संसार के इस दावनल अग्नि में दावनल अग्नि का मतलब है हम विषयों की आग में प्रतिक्षण जल रहे हैं तो उस अग्नि को छुपाने के लिए हमारे गुरुवर क्या करते हैं वह बादल बन के आते हैं और अपनी कृपा रूपी वर्षा को हमारे ऊपर करकर उस दावनल अग्नि को भुजाते हैं तो श्लोक तो आगे भी यह कहता है प्राप्तस्य कल्याण गुणाण वस्य वंदे गुरु श्री चरणार विंदम वह गुरुदेव जो है वह करुणा करुणावतारी है भगवान और भगवान की जो करुणा है वह गुरुदेव के रूप में प्राप्त होती है देखो श्री नारद देव ने एक बड़ी अच्छी बात कही अपने नारद भक्ति सूत्र में प्रथम उन्होंने कहा कि कस्तरती कस्तरती माया कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा नारद भक्ति सूत्र के छियालीसवें सूत्र में उन्होंने कहा कस्तरती कस्तरती मायाम कि इस माया को कौन पार कर सकता है यह जो माया है इसको कौन पार कर सकता है कोई तो होगा जो पाया पार कर सके और कैसे पार करें इस माया को क्या ऐसा कर सके कि हम ये माया के पार चले जाएं इस भवसागर के पार चले जाएं तो उन्होंने फिर उत्तर दिया उत्तर देके उन्होंने कहा यह यो तेजती महानु यो महानुभव सेवते निर्ममो भवती उन्होंने कहा कि हम सब प्रकार के संगों का त्याग कर दें। मतलब किसी भी प्रकार की कोई संघ हो किसी भी प्रकार की कोई आसक्तियां हो उन सब का हम त्याग कर दें। दूसरा कहा महानुभाव सेवते महानुभाव महानुभाव का मतलब क्या है जिसको महा अनुभव की प्राप्ति हो चुकी है जिसको महा अनुभव की प्राप्ति हो चुकी है वह महानुभाव वह महा अनुभव की प्राप्ति किसे ही है वह गुरुचरण को प्राप्त हुई है तो जो गुरु को महाअुभव प्राप्त हुआ है वह महानुभाव है वो सेवते उनकी सेवा करना और तीसरा कहा निर्ममो भवति तीसरा कहा उन्होंने कि हम अपने मन को निर्मल कर दें तो बात तो यह होती है कि यह तीनों के तीनों बड़े कठिन हैं संग भी नहीं छोड़ा जा सकता भाई आसक्तियां संग किसी का वो संग मुझे अच्छा लगा कहीं गया जाके मैं बैठा कोई दूसरे व्यक्ति मुझे अच्छे लगे वह उनके कुछ अच्छे गुण लगे तो मेरा उनके संग संग हो गया वह संग धीरे धीरे संबंधों में बदल जाता है हम जिंदगी भर हमेशा नए नए संबंधों को बनाते हैं स्कूल में थे तो दोस्त अलग थे कॉलेज में आए तो दोस्त अलग हो गए हर दूसरे साल एक नया दोस्त आ जाता है पुराना दोस्त कहीं ना कहीं चला जाता है हा? जिस काम के स्थान पर जाते हैं वहां के दोस्त अलग होते हैं आप सब तो मंदिरों में आपस में मिले तो आपकी दोस्ती हो गई अब वह दोस्ती में भी यह है कि दोस्ती उससे करो जो आपको कुछ दे सके दो प्रकार की दोस्ती होती है एक जिसमें आप देते हो और दूसरा जिसमें आप लेते हो दो प्रकार की दोस्ती है समान अवस्था में एक से एक जगह पर आप किसी के दोस्त होते हो और दूसरी जगह पर वो आपका दोस्त होता है दोनों में अंतर है सुदामा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दोस्त कह रहा है भगवान मैं आपका दोस्त हूं आप मेरे आप ठाकुर जी है दोस्त है उधर की तरफ ब्रज के भाव में वृंदावन के अंदर तू मेरा दोस्त है मैं तेरा नहीं हूं तू मेरा दोस्त है दोनों भावों में अंतर है एक जगह यहां बोध कराया जा रहा है ठाकुर जी तुम मेरे दोस्त हो दूसरी तरफ सुदामा की दोस्ती कैसी है ठाकुर जी मैं तुम्हारा दोस्त हूं मैं तुम्हारा मित्र हूं तो एक जगह दे रहे हो दूसरी जगह ले रहे हो सुदामा यहां अपने प्रेम को ठाकुर जी को दे रहा है परंतु ब्रज के भाव में मुझे कुछ नहीं देना तुझे देना है दोनों में अंतर है तो संग हम हमारा जो संग है वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय के बाद बदलता ही रहता है ये आदमी अच्छा नहीं लगा इसके भाव बदल गए ये मित्र था इसके भाव बदल गए अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है तो क्या है इसे छोड़ दिया दूसरे का संग कर लिया तो वह जो संग है यह बदलते रहते हैं तो सर्व संगों का त्याग कर दिया क्योंकि यही संघ आसक्तियों के भी प्रदायक होते हैं किसी के संग संग करोगे तो निष्काम संग तो होता नहीं कामनाओं का संग होता है संग का मतलब संबंधों से भी है चाहे वह हमारे पारिवारिक खुद के संबंध भी क्यों ना हो उन सब संबंधों के संग भी सकामता मिली हुई होती है निष्कामता तो होती नहीं है आप घर के अंदर रहते हो और घर के अंदर आप अपने पतियों से कह दो पत्नियों से कह दो बच्चों से कह दो मैं आज से घर का एक काम नहीं करूंगा निष्कामता का एक अर्थ है कि कुछ भी काम नहीं करना आज के बाद से मैं कुछ काम नहीं करूंगा इस घर के पर मेरा प्रेम आपसे बहुत है घर वाले बोलेंगे आप घर के बाहर खड़े हो जाइए घर के अंदर रहना है तो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा और हमको आपके लिए काम करना पड़ेगा तो यह संबंध भी जो है हाँ, यह भी आसक्तियां हैं यह भी बांधे हुए हैं हाँ, जो बांध रहा है संबंध जो होता है संग जो होता है वह बांधता है और वह जहां बांध देता है तो उसके लिए उतना समय बिताना पड़ता है तो वह सब प्रकार के संबंध है जीवन में एक संबंध के संग थोड़ी ना रहते हैं जिसका जितना सोशल सर्कल होता है उसके उतने सारे संबंध होते हैं हमारे एक मित्र थे सुबह से फोन पे लगते थे रात्रि तक फोन चलता रहता था हम पूछते क्या कर रहे हो अरे भैया बड़े सारे हमारे मित्र हैं सुबह से लेकर रात तक उन्हीं से बातचीत होती रहती है सोचो उसने इतने जितने उसके संबंध बने उतना उसका समय उन संबंधों के अंदर बीता उसे क्या प्राप्ति हुई आखिरी में कुछ प्राप्ति तो नहीं हुई परंतु उन संबंधों के अंदर उसका समय बीतता रहा और वह संसार की इस दावाग्नि के अंदर जलता रहा तो यहां पर नारद देव कह रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या करें यह संज्ञास संघास से तय यह जितने भी संघ हैं उनका त्याग कर दे दूसरा निर्ममो भवति अपने मन को निर्मल कर ले परंतु भगवान सत्यता बताऊं ये करना बड़ा कठिन है इस वजह से कठिन है इसमें तीन उपाय है निर्म निर्ममो भवति है और जितना भी संघ है उनका त्याग करा और महानुभावम सेवते हा? अपने गुरु की सेवा करना तीन उपाय हैं इसके अंदर इन तीन उपाय के अंदर पहले अपनी वस्तु स्थिति को जाना भाई ये होता है ना कि मुझे ये वाला काम करना पर मेरे अंदर कितनी सक्षमता है मैं करने वाला कि नहीं हूं क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं एक दो एक राजा था एक उसका भाई था दोनों आराम से राज्य करते थे तो करते करते एक बार शत्रु राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जैसे ही आक्रमण करा तो करने के बाद राजा को लगा कि हम तो हार जाएंगे तो जैसे ही लगा राजा को हार जाएंगे तो क्या करें क्या करें फिर चुपके से निकल गए और चुपके से निकलने के बाद उन्होंने अपने आप को योगी बना लिया सन्यासी बना लिया सन्यासी बना के रहने लगे चुपचाप निकल गए पकड़ पाया नहीं शत्रु राजा उनको तो शत्रु राजा जब उनको नहीं पकड़ पाया तो वह आराम से घूम रहे थे परंतु मन के अंदर अभी भी कामनाएं तो वासनाएं तो है ना योगी के कपड़े धारण कर लिए हैं तो योगी के कपड़े धारण है और कामनाएं और वासनाओं को लेकर वह इधर उधर डोल रहे थे पर कहीं एक जगह पर भागवत की कथा चल रही थी उस भागवत की कथा में उन्होंने सुना कि पांडवों ने स्वर्गारोहण करा हाँ स्वर्ग की तरफ गए और जैसे जैसे वह पैदल पैदल चलते हुए चल रहे थे तो चलते हुए वह बर्फ में उनका शरीर गलने लगा और उन्होंने वहीं उनके प्राण पुखेरू हो गए और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई ये दोनों ने सुना तो दोनों ने सुनने के बाद उनके मन के अंदर कहीं वैराग्य उत्पन्न हो गया कभी-कभी गुरु जी के पास सुन के जल्दी हो जाता है घर जाके खत्म हो जाता है गुरुजी का संग गुरु वाला गुड़ दे देता है फिर वहां पे गए घर में गए तो वहां का माया का रंग और चढ़ जाता है तो उन्होंने वही घोषणा कर दी भागवत जी के उस कथा मंडप में उन्होंने कहा कि अब हम भी स्वर्गारोहण करेंगे और बर्फ पे चलते चलते पांडवों की तरह से प्राण त्याग देंगे वाह वाह भूरी भूरी प्रशंसा हुई साधुओं ने भक्तों ने उन्हें बड़ा उनकी पूजा करी और कहा आप बहुत बड़े महात्मा हैं तो ये भी बड़े उनकी छाती फूल गई दोनों भाइयों की दोनों के दोनों चलने लगे ये आगे आगे चल रहे पीछे महाराज थोड़ी दूरी पर वह सबका सब समाज भक्त समाज जो है वह प्रणाम कर रहा है वह दो बड़े महात्मा हैं वैराग्य उत्पन्न है अपना जीवन को त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह जा रहे हैं आगे चले और आगे चलने के बाद एक जगह ककड़ी और दूसरी जगह वहीं पर ही पास में खरबूजे का खेत मिल गया और दोनों भाइयों को ककड़ी और खरबूजा बड़ा पसंद था उन्होंने सोची यार मरने से पहले ककड़ी और खरबूजा तो खा लो जरा ककड़ी खाने को मिले क्या कुकुम्बर ना हा? तो वो और खरबूजा खरबूजा क्या कहते हो कौन से क्या वॉट ये दूसरा मेल। मेलन, मेलन मेलन होता है ये वाटर इसमें कम होता है सो <laughs> so, ककड़ी और खरबूजा ये वहां पे खाने को पहुंच गए तभी पहुंचे तो पहुंचने के बाद भगवान वहां पर यमराज पहुंच गए यमराज बोले तुम तो मरने आ रहे थे ये तुम ककड़ी और खरबूजा कहाँ से खाने लगे इन्होंने प्रणाम करा यमराज बड़ा प्रसन्न हुआ यमराज बोला बोला बताओ तुमको तो क्या चाहिए केक कि महाराज मुझे ककड़ी खाने को मिल जाए खा नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे बहुत सारे भक्त खड़े हुए हैं मन में इच्छा है ककड़ी खाने को मिल जाए दूसरा बोला तेरी क्या इच्छा है बोले महाराज मुझे खरबूजा खाने को मिल जाए भक्त खड़े है ना तो खा नहीं पा रहा है इच्छा जरूर है भक्त कह रहे हैं ये तो महाराज जी दोनों योगी तो स्वर्गरो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं परंतु खरबूजा और ककड़ी देख के इनका मन बदल गया और ये कहने लगे नहीं महाराज जी हमें तो, वो, जी, हमें तो ककड़ी खानी है और खरबूजा खाना है अच्छा तुम्हें मरना नहीं है बोले वो मरना बाद में देखेंगे पहले ककड़ी खिला दो और खरबूजा खिला दो तो महाराज ककड़ी और खरबूजे के कारण अगली अगली योनियों ने श्रृंगाल की प्राप्त हुई और उन्होंने खरबूजा और ककड़ी ही खाई जिंदगी भर तो ये कथा का तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से हम सबके ऊपर हमारी आत्मा के ऊपर पांच प्रकार के पर्दे लगे हुए हैं पांच प्रकार के कपड़े चढ़े हुए हैं जिन्हें पंचकोश कहा जाता है यह है जो हमारी आत्मा है इसके गीता के अंदर त्र तत्र जगहों पर इन पंच कोशों की चर्चाएं करी गई हैं तो इसमें सर्वप्रथम पहला सबसे बड़ा पर्दा सबसे बाहर का पर्दा होता है जो पर्दे है ना उसमें सबसे बाहर का पर्दा फर्स्ट लेयर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से नहीं बाहर की तरफ से वह है अन्न मह कोश अन्न महकोश का मतलब है यह है शरीर कोश का मतलब है यह शरीर और यह जो शरीर है यह शरीर स्थूल शरीर हा? और यह जो शरीर है यह पांच भूतों से बना हुआ है हा? पांच प्रकार के जिसमें अग्नि तत्व मिला है आकाश तत्व मिला है वायु तत्व पृथ्वी तत्व मिले हुए हैं इसमें तो यह अलग अलग करके पांच भूतों से बना है तो इसका इसका पर्दा क्या होता है मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं भूरा हूं मैं मोटा हूं मैं पतला हूं मैं ब्राह्मण हूं हाँ मेरी उम्र इतनी है क्या है यह सोचता है व्यक्ति इस पढ़ने के कारण उसके जो मन में हमेशा विचार आता है वो इस शरीर का आता है ये शरीर कौन है अब शरीर तो आज शरीर तो कुछ भी नहीं है आत्मा है जो है परंतु शरीर के बारे में ही इस प्रथम पड़देव है वह इसके बारे में ही सोचना शुरू करता है और इसी शरीर पर मोहित हो जाता है और वह यही उसका जो चरित्र है वह शरीर के चरित्रों के बारे में ही सोचता रहता है मेरे शरीर सो भगवान यह जाति यह मोटा यह पतला हा मेरे बाल इतने बड़े हो गए आज तो मैंने दाढ़ी नहीं बनाई ये सब शरीर की चीजें हैं, ना? ये शरीर का पर्दा है तो हमारा एक जीवन जो है शरीर के लिए जाता है जाता है ना हमारे जो विचार हैं है, वह शरीर के लिए जाते हैं ये अन्नमय कोश है ये पहला पर्दा है सबसे बाहर का पर्दा तो ये कहता है कि हमारे अच्छा हाँ, ये जो अन्नमय कोश है ना ये अन्नमय कोश सिर्फ हमारा ही नहीं है ये हर जीव जंतु का है हर जीव का कोई गीदड़ हो कोई कुत्ता हो कोई मगरमच्छ हो कोई कबूतर हो कोई तोता हो ये सब के सब में कोश है मतलब बाहर शरीर तो सबका है ना तो हम जिस योनि के अंदर जाते हैं अगर हमें अगले जन्म में गीदड़ बना तो मैं यही सोचूंगा कि मैं गीदड़ में गीदड़ परंतु मैं सोचूंगा जैसे मैं मनुष्य हूं मैं अपने आप को सोचता हूं मैं मनुष्य हूं तो यह जाति है परंतु शास्त्र कहता है उपनिषद कहते हैं स्त्री चैवायम न नपुंस तेना, तेना स युज्यते महाराज उपनिषद कहता है यह जो शरीर है ना यह स्त्री है ना यह पुरुष है और ना यह नपुंसक है आदमी जब जब इस शरीर को धारण करता है तो वह उसको वही शरीर मानकर कि मैं यह शरीर हूं यह मान लेता है परंतु सत्यता में ना यह स्त्री होता है ना ब्राह्मण होता है ना क्षत्रिय होता है ना शूद्र होता है ना मोटा होता है ना पतला होता है यह तो बस शरीर है भाग विभाग तो हमारे द्वारा ही तो करे गए हैं ये गोरा वाला है हमारे यहाँ पे शर, भेद जो होता है शरीर का शरीर के रंग से भी होता है ये काला है ये गोरा है ये भूरा है ये तो हमारे द्वारा करेगा ना शास्त्र में तो इसकी कहीं चर्चा नहीं है ये मोटे हैं, ये पतले हैं। इनकी इतनी उम्र है आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती है आत्मा की तो कोई उम्र तो ये अन्न कोश और इसके विचारों से व्यक्ति बंधा हुआ है भागवत के अंदर सुखदेव महाराज की कथा आती है कि जब सुखदेव महाराज का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद वह जाने लगे हा? यम लगेत कृत्यम कातर द्वीप हा? पुत्रे तनमय तयातर वो भिने दो बारंबार वह व्यास उनके पिता पीछे भागते हुए चल रहे हैं और बारंबार कह रहे हैं हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र और सुखदेव चलते हुए चल रहे हैं आगे चले तो देखा कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में जल विहार कर रही थीं। सुखदेव को उन्होंने देखा सुखदेव ने उनको देखा स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ पीछे पीछे उनके पिता आ रहे हैं जैसे ही पिता आए पिता के आने के बाद ही स्त्रियों को संकोच हो गया और वह अपने वस्त्रों से अपने आवरण को ढकने लगी व्यास दे बोले मेरे पुत्र जो हैं उन्होंने आपको देखा तो आपके मन में कोई भी संकोच नहीं हुआ परंतु मैं आया तो आपको संकोच हो गया क्यों बोले यह जो अन्य कोष है कि मैं पुरुष हूं और वह स्त्री है यह सुखदेव सरीखी सरीखे जो भक्त हैं उनके अंदर नहीं है जो सुखदेव जैसे हैं, उनको यह स्त्री है यह पुरुष है यह नहीं है परंतु आपके अंदर है इस वजह से हमको यह संकोच हुआ तो अन्न में कोश पहला पर्दा शब्द बड़े कठिन हैं, परंतु याद नहीं आएंगे पर पर्दे को याद रखो पहला पर्दा शरीर है दूसरा आता है महाराज प्राण में कोश प्राण में कोश का मतलब है कि है हम उस शरीर के अंदर प्राण पहुंच जाते हैं शक्ति आ जाती है इसका मतलब क्या है इसके अंदर इंद्रियों का भी समागमन है इंद्रियां जो है वह प्राण की शक्ति से चलती है भाई देखना है सुनना है सूंघना है खाना है ये जब तक प्राण है तभी तो तक तो कर सकता है ना व्यक्ति जिस दिन उसके प्राण चले गए उसका तो देखना तो बंद हो जाएगा उसका बोलना बंद हो जाएगा उसका सुनना बंद हो जाएगा उसका सूंघना बंद हो जाएगा तो प्राण और इंद्रियों का समावेश है प्राणमय कोश के अंदर इसके अंदर शरीर की क्रियाएं होती हैं, जैसे भूख लगी प्यास लगी चलना फिरना जो भी इंद्रिय की हमारी चेष्टाएं होती है वह प्राण कोश के अंदर होती है ये दूसरा पर्दा है पहला पर्दा व्यक्ति अन्यमय कोश उस अनय कोष के अंदर शरीर संबंधी चर्चाएं दूसरा है इंद्रिय संबंधी इंद्रियों का मुझे को क्या पसंद है आपको क्या खाना पसंद है गुलाब जामुन खाने पसंद है अब ये गुलाब जामुन का इंद्रिय ने इनकी जीवा ने इनसे कहा कि इनको गुलाब जामुन पसंद है सो क्या होगा अब गुलाब जामुन बनेंगे या गुलाब जामुन खरीद के लेके आने हैं? तो उसके लिए जितनी भी चेष्टाएं हुई भगवान से तो दूर रखा ना उन्होंने उन चेष्टाओं ने भगवान से दूर रखा है तो ये दूसरा पर्दा है इंद्रियों का पर्दा प्राण मैकोश तीसरा आता है पहला शरीर शरीर के अंदर प्राण आ गए प्राण आने के बाद अब तीसरा पर्दा आ गया उसके अंदर मन और आ गया उसके अंदर मन आ गया तीसरा पर्दा मनोमय कोश उस मनोमय कोष के अंदर जब देह देह के बाद इंद्रिय जोड़ी इंद्रिय जुड़ने के बाद उसमें मन जुड़ जाता है अब मन के अंदर मन की इच्छाएं जुड़ जाती है संकल्प विकल्प राग द्वेष, अब मन को जो अच्छा लगेगा वो होगा जो मेरा मन चाहता है अब वो होगा और कबीर तो कहते हैं मन के मारे मत चले मन के मत अनेक भाई मन के हिसाब से चलेगा तो कुछ नहीं हो सकता कोई भाई हर क्षण मन बदल जाता है ना आज मेरा मन नहीं लग रहा है कैसे लगेगा मन ये वाली चीज कर दो तो मन लग जाएगा तो व्यक्ति क्या है मन के उसमें पर्दे में फंस जाता है वासनाओं में हा? ये वासना है मन क्या है इच्छाओं को प्रकट करता है तो वह आज कोई भी इच्छा हो पांच साल से कुछ नहीं करा अरे बड़े साल हो गए ये वाला काम आया नहीं करा बड़े दिन हो गए उस रेस्टोरेंट में नहीं खाया आज मन कर रहा है कि मुझे वहां पर जाके खाना है इंद्रिय ने नहीं बोला जीवा ने तो कहा बस भूख लगी है हा? पेट ने कहा बस भूख लगी है परंतु मन ने कहा कि मुझे तो आज वहां पे जाके खाना है तो वो वासना आई क्यों क्योंकि आपने पहले वहां पे खाया हुआ था या उसके बारे में सुना था अब इच्छा जागृत हो गई कि अब मुझे वहां जाके खाना है उसे भगवान तो जुड़े हुए कहीं भी नहीं है वासनाओं से तो यह तीसरा पर्दा है हा? क्या है मनोमय मनो तो भगवान मनोमय के बाद चौथा पर्दा आता है वह आता है आ, विज्ञान कोश उस विज्ञान मय कोश के अंदर बुद्धि जुड़ जाती है मतलब आपके शरीर के अंदर पहले प्राण जुड़े इंद्रिय जुड़ी फिर मन जुड़ा आ, और मन के बाद अब बुद्धि भी जुड़ गई अब यह जो बुद्धि जुड़ जाती है यह जो बुद्धि होती है ये आत्मा के थोड़ी सी पास होती है मतलब ये तो सेकंड लास्ट पर्दा है ना आत्मा को पांच पर्दों ने फाइव लेयर्स ऑफ क्लोथ तो उसने एक एक करके ढका हुआ है तो अब ये जो है सेकंड लास्ट है पर्दा तो ये जो सेकंड लास्ट है यह है बुद्धि की बुद्धि क्या है कि बुद्धि से आप अच्छा बुरा सब सीख लेते हो भाई बुद्धि यही तो करती है ना मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है ये आदमी मेरे लिए बुरा है ये आदमी मेरे लिए अच्छा है ये बुद्धि नहीं तो कर दिया ना सो so, यह जो ज्ञान देती है यह ज्ञान जो है वह भगवत का ज्ञान नहीं होता है ये बुद्धि जो है सब जो एकत्र करती है इधर उधर से सब वस्तुओं को यह सब करने के बाद विज्ञान में कोश जो है यह विज्ञान में कोश आत्मा के निकट जरूर है इसमें ज्ञान शक्ति जरूर है और पर यह आत्मा नहीं है यह आत्मा नहीं है तो तो इसमें ये ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान है है है ना होता नहीं क्योंकि असली तो भगवत परंतु इसके बाद भगवत ज्ञान ज्ञान ज्ञान नहीं मेरा अपना है, वो मेरा अपना अपना है है वो क्या कि मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है जहां पे बुद्धि का कार्य है मन ने कहा कि मुझे आज कल भी हमने से कहा छोले भटूरे खाने हैं यह तो मन ने कहा आप जब मैं खाने को बैठूंगा तो उस समय पर मेरी बुद्धि ये जब मैं अपने पहला जब छोला और भटूरा अपने मुख में रखूंगा ना तो मेरी बुद्धि तक ये यहां से सिग्नल पहुंचेगा जीवास है कि इसका स्वाद कैसा है मेरे मुताबिक है कि नहीं है भाई मैं जब खाऊंगा तो उसका स्वाद कहां पहुंचेगा मेरे बुद्धि के पास पहुंचेगा और बुद्धि उसके बाद डिसीजन लेगी क्या डिसीजन लेगी ये छोले भटूरे मेरे हिसाब से अच्छे हैं कि नहीं है मेरे हिसाब से स्वाद आ रहा है कि नहीं क्योंकि बुद्धि को मालूम है कि उसका डिसाइड करना कि ये अच्छा है कि ये अच्छा नहीं है उसके बाद मैं सोच के बता सकता हूँ सोचकर मैं बता सकता हूं कि ये छोले भटूरे अच्छे हैं कि नहीं सो so, ठीक उसी प्रकार सेकेंड लास्ट पर्दा जो होता है वो कौन सा पर्दा होता है विज्ञान में विज्ञान कोश बुद्धि का यह भी आवरणों से ढका हुआ है हा? हमारी आत्मा उसके आवरण से ढकी है और पांचवा पर्दा होता है आनंद मह कोश आनंद में मतलब आत्मा जो है ना हमारी आत्मा वो एक पर्दे से लिपटी हुई है अभी है पर्दे से जो लिपटी है तो यह है सावरण इसे मतलब वो पर्दा जो है तो सा आवरण आनंद हमको मिलता है तो यह जो पड़ना होता है यह है प्रियता मोद आदि की व्यक्तियों में हमको आनंद की प्राप्ति होती है जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय होती है ना वस्तु वहां पे हमको बड़ा आनंद मिलता है जहाँ पे मोद हाँ प्रमोदता जो हमारे चाहिए असली वस्तु जो हमारे निज प्राण जैसी बिल्कुल है वस्तु बहुत आनंद की बहुत खुशी होती है हमारे जीवन में वह आनंद मिलता है परंतु वह आनंद क्या है वह आनंद का विकार है क्योंकि उसके ऊपर वो पर्दा चढ़ा हुआ है अभी आनंद में कोश नामक पर्दा चढ़ा हुआ है तो जब वह चला जाता है वह पर्दा चला जाता है तब वह व्यक्ति तुरिया आनंद में पहुंच जाता है तो अब ये अलग अलग चर्चाएं हैं तो उसके अंदर खैर हम नहीं जा रहे तो भगवान पांच पर्दे हैं हमारे ऊपर अब इन पांच पर्दों को हमको हटाना है कौन सा शरीर का पर्दा हटाना है इंद्रियों का पर्दा हटाना है जो प्राण के संग सम्मिलित है मन का पर्दा हटाना है बुद्धि का पर्दा हटाना है और विकार युक्त आनंदमय का पर्दा हटाना है पांच पर्दे हटाने हैं और कहा जाता है कि जब पांच पर्दे हट जाते हैं तो उसके बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है भागवत के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय का पच्चीसवा श्लोक है गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा है गजेंद्र जो हाथी है ना वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा है क्या कह रहा है जी, जी नहा मिया मुया कि इच्छामी कालेन बहियान्या मोक्षम नोक्ष भगवान मैं जीना नहीं चाहता हूं वो कह रहे हैं कि मैं जीना नहीं चाहता हूं इसमें सारा दर्शनी कारण ने अपनी टीका करी जैसे संवाद चल रहा है भगवान के बीच में और भक्त के बीच में हाथी के बीच में और विष्णु जी के बीच में सो so, कह रहा है मैं जीना नहीं चाहता हूं भगवान कह रहे नहीं जीना तो पड़ेगा मैं तो मगरमच्छ को मारने आया हूं जीना तो तुझे पड़ेगा बोले परंतु जी के क्या करूंगा मैं तो हाथी की योनि के अंदर हूं और इसके ऊपर अज्ञान रूपी आवरण हाँ पंचकोश चढ़े हुए मैं हाथी हूं हा? तो मेरे ऊपर तो यह आवरण चढ़ा हुआ है कोश चढ़ा हुआ है तो इस कोश से तो मैं बाहर निकल नहीं सकता हूं तो सारा तो कह रहे हैं जैसे हाथी कह रहा है कि भगवान मैं हाथी की योनी में हूं तो मेरे अंदर जड़ता बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है मेरे तो मैं कैसे उसमें से बाहर निकलूंगा तो मैं इस आवरण में ढकी हुई इससे मैं क्या करूं मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले आत्मज्ञान आवरण से छूटना चाहता हूं जो मेरे सूक्ष्म शरीर को मेरी आत्मा को जो ढके हुए हैं यह सब आवरण मैं इन सब से अब छूटना चाहता हूं जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता है जो मैं अपनी कोशिश करूं और मैं सोचू मैं हाथी की योनी में हूं और मैं आत्मा मेरी परमात्मा में चली जाए तो नहीं जा सकती है यह तो केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान से ही जाएगा सो so, भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है कि मैं तेरे जो कोश है मैं उनको काट दूं तो चलेगा तो गजेंद्र बोले कि महाराज यही तो मैं एकमात्र चाहता हूं आप मुझे अगर ऐसे हाथी की योनी में भी रखो तो कोई परेशानी नहीं है परंतु मेरे पांचों आवरणों को आप काट दो जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए जिससे मुझे सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ये कह रहे हैं गजेंद्र कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए अच्छा और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि अब वह तो हाथी थे अब हम क्या करें हम बोले ठाकुर जी आ जाओ हमारे पांचों कोशों को, को काट दो मैं जिस कथा को कर रहा हूं मैं करता नहीं हूं ये कठिन भाषा वाली कथा परंतु मैं भी बताने का प्रयत्न कर रहा हूं चीरहरण लीला के अंदर भी एक जो वेदांत है कि वह सब की सब गोप स्त्र गोपियां वह सब की सब स्नान कर रही थी स्नान कर रही थी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे कल वाले कपड़े पहने हुए थे और जो स्नान के बाद के कपड़े पहनने हैं वो यमुना के तट पर रखे थे और ठाकुर जी उनको कपड़ों को उठा के ले गए उनका हरण करके चले गए उनका हरण करके गए तो गोपियों का जब स्नान पूरा हुआ और होने के बाद गोपियां बाहर निकल के आने लगी और आके सोचने लगी अब तो हमें अपने पुराने ये भीगे वस्त्रों को उतारना है और वो जो सूखे वस्त्र हैं नए वस्त्र हैं उनको अब पहनना है भाई नहाने के बाद तो आप स्वच्छ वस्त्रों को ही तो पहनते हो ना कि आप कल वाले कपड़े पहनोगे कल वाले जो बासी कपड़े उनको पहनोगे कि आप वो पहनोगे जो नहाने के बाद बिल्कुल सही शुद्ध कपड़े हैं शुद्ध कपड़ों को ही तो पहनोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अरे गोपियां जो थी उनके वस्त्र चुरा के ले गए कौन से वस्त्र चुरा के लेके गए जो उनको स्नान के बाद पहनने थे तो स्नान से पहले के वस्त्र कहां है वो तो पहन के स्नान ही कर रही हैं घर पर थोड़ी ना छोड़ के आई है कि निवस्त्र होके घर से ही महाराज वह यमुना पे पहुंच गई ऐसा तो नहीं है तो गोपियां कल के कपड़ों को लेकर बासी कपड़ों को लेकर स्नान करा स्नान करने के बाद बाहर निकलने का मन कर रहा है कि हमारा स्नान हो गया बाहर निकलने तो होने तो के बाद भगवान श्री की बांसुरी सुनाई दी वस्त्र दिखे नहीं गोपियों ने देखा यह भगवान की बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है देखा तो दो टांगों को कदम्ब के वृक्ष के ऊपर लटकते हुए देखा तो लटकते हुए देखा तो बोलने लगे अरे हमारे वस्त्र तो इसे चोर ने चुरा लिए 100 करोड़ गोपियां 300-400 करोड़ तो वस्त्र होंगे उनके दो दो तो तीन तीन कपड़े तो होते ही हैं चार 300-400 करोड़ कपड़े वो भी एक कदम के वृक्ष पर और उन कदम के वृक्ष पर वह बैठकर ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं गोपियों ने नीचे से याचना करी हे ठाकुर जी हमारे कपड़े तो हमको वापिस कर दो देखो आप इसके अंदर वेदांत ठाकुर जी कहते हैं कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में बाहर आ जाओ और आके इन वस्त्रों को ले लो और क्षमा जरूर मांगो इस वरुण देवता से अब इसके अंदर अगर यह बोध हो जाए गोपियों को कि मैं स्त्री हूं तो उनका अन्न कोश अभी तक जीवित है मन के अंदर कोई विकार आ जाए इंद्रिय का तो अभी तक उनके अंदर महाराज कोश अभी तक उनका जीवित है प्राण में कोश मनोमय कोश जीवित है विज्ञान में कोश जीवित है परंतु आप अगर ध्यान करो भगवान वहां पे बोल रहे हैं भगवान ने बस ये बोला जिस अवस्था में हो उस अवस्था में ही बाहर निकल के आ जाओ और जैसे ही कहा और कहते ही वह सबकी समस्त जितनी भी गोपियां थी वह उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया मस्तक के ऊपर अपने हाथों को रखा वरुण देवता को भी नमस्कार नहीं करा भगवान को नमस्कार करा कि भगवान आप में ही वरुण देवता भी समाहित है हम आपको नमस्कार करती है और करने के बाद जैसे ही बाहर आई उनके सब कोश जो थे ना जितने भी आवरण थे वे खत्म हो चुके थे हर संग को उन्होंने छोड़ा हुआ था इतना निर्मल उनका मन हो चुका था इसी निर्मल मन के कारण तो ठाकुर जी वहां पर बड़े खुश हैं उनसे इसी निर्मल मन के कारण तो खुश है और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं याता बला ब्रजम यमे मये मा याताज कह रहे हैं कि हे गोपियों तुमने अपना मन मुझ में लगा दिया है और इसी के कारण तुम्हारी है जो मनोकामना है मुझे पति रूप में पाने की वह जरूर सिद्ध हो जाएगी यह जरूर सिद्ध होगी तो भगवान यह बात तो होती है कि मन इंद्रिय के ऊपर इतना सब कुछ हमारे चढ़ा हुआ है आ, उसके बाद भी यह सारे कपड़े हमने एक बार अगर बोला चलो उतार दिए भाग इतनी मेहनत करी ठाकुर जी की भक्ति करी और भक्ति करने के बाद यह सब कपड़ों को उतार दिया तो क्या कपड़ों को उतारने के बाद भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हो गए तो हम इन कपड़ों को पहन सकते हैं क्या फिर भाई कपड़ों को उतार दिया ये अन्न में कोश उतार दिया हाँ ये प्राण में कोश उतार दिया ये मनोमय कोश उतार दिया विज्ञान में कोश उतार दिया आनंद में कोश उतार दिया ये हमने पांचों उतार दिए उतारने के बाद भगवान की मिल गए और भगवान मिल गए तो भगवान के मिलने के बाद क्या फिर से यह कपड़े वापस आ जाते हैं बोले हाँ यह कपड़े वापस आ जाते हैं यह जो कपड़े हैं यह वापस आ जाते हैं और यह पर वापस आ तो जाते हैं परंतु यह बंधन नहीं बनते हैं फिर कभी भी सिद्ध स्थिति में बंधन नहीं बनते हैं तो फिर महाराज बड़े बड़े सरीखे साधु हैं ना तो जिनके मन में आज इच्छा होती है अच्छा आज तो तुम छोले भटूरे ही खिला दो तो वह बंधन में बंध के नहीं कह रहे हैं यहाँ तो बंधन है सुख दुख की बात है परंतु वहां उनको सुख दुख की बात नहीं है वह जिस भाव में पहुंच चुके हैं और जिस भाव में पहुंच के वह इस वस्तु को बोल रहे हैं ना तो उसमें कहीं कोई बात उसमें तो लीला चल रही है और यही बात गीता के अंदर कहा है सर्वथा वर्तमानों सा योगी मई वर्तते छठे अध्याय में कहा गया है कि यह है योगी जिस प्रकार से रहे वह मुझमें ही रहता है ना तो उसे कुछ छोड़ने की जरूरत है ना कुछ ग्रहण करने की जरूरत है उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने तो मुझको पा लिया है तो विद्या की स्थिति भी नहीं रहती है भगवान ने भी ऐसा ही करा गोपियों से कहा कि जिस अवस्था में हो उस अवस्था में बाहर आ जाओ और आने के बाद भगवान ने स्वयं जैसे सब वस्त्र वापस दे दिए सब जितने भी वस्त्र गोपियों के हट चुके थे उन सब वस्त्रों को वापस दे दिया गोपियां उन सब वस्त्रों को तुम वापस ले लो तभी तो राजपंचाध्याय के अंदर हम गोपी है वह घर के ही तो काम कर रही थी वह सब गर्भ के ही का परंतु वो बहुत बड़ी साधु है जहां ठाकुर ने बुलाया अपने सब बंधनों को छोड़ के शरीर के बंधनों को छोड़ के मन के बंधनों को छोड़ के इंद्रियों के बंधनों को छोड़ के प्राणों के बंधनों को छोड़ के ठाकुर जी के पास भागे, ठाकुर जी के पास गए, सो so, भगवान ये कोश जो है यह कैसे जलेंगे? अब ये प्रश्न होता है ये पांच तरीके के जो कपड़े हैं इन्हें जलाना है इनको जलाना है जला दिया तो इसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा तो ये कोश कैसे जलेंगे तो भागवत के अंदर कपिल भगवान इस बात का उत्तर अपनी मां को दे रहे हैं कह रहे हैं अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरी असी जरियत याशु या कोशम निर्गीण मनल, मनलो यथा भगवान महाराज कह रहे हैं अपनी मां से कि जिसका चित्त अनिमित भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीय जिसका चित्त जो होता है ना मन जो होता है ना ठाकुर जी में निश्चल भाव से लग जाता है अविच्छिन्न भाव से लग जाता है कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं टूटता है जिसका मन बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाए और ऐसा लग जाए कि वह ठाकुर जी की अब जो भक्ति करे वह बिल्कुल प्रेम पूर्वक करे उसमें और स्वाभाविक भक्ति हो मतलब फोर्सफुल ना हो किसी को कहने की जरूरत ना पड़े या तुम्हें तो भी अपने मन से बड़ी फोर्स करके भाई कई बार होता है ना दो प्रकार की भक्ति होती है एक होती है जो मन से हो जाए दूसरी ये गुरु ने कही है या डर लगता है तो करनी तो पड़ेगी तो बड़ा फोर्सफुली अपने आप को अपनी वो करनी पड़ती है कि नहीं ये भक्ति करनी है ये पाठ करने है ये मंत्र करने है बोले ये ना हो इसमें कोई निमित्त ना इसे करना है इसके पीछे का कोई निमित्त ना हो निमित्त का मतलब है कोई कारण ना हो कि बिकॉज ऑफ दिसम डूंग भक्ति नहीं स्वाभाविक बन जाए तुम्हारे जीवन में जैसे सांस लेना स्वाभाविक है हा? सांस ले रहे हो स्वभाव में है और आप इस कारण से ले रहे हो कि किसी प्रकार से भक्ति भी जो है ना वह स्वाभाविक बन जाए तो वह क्या करेगी जरियत यासु या कोशम निगीर्ण मन मनलो यथा कि वह जो है वह भक्ति हमारे जितने भी कोश है उनको जला देगी गला देगी अब इसके अंदर बड़ी प्यारी बात है सारार्थ दर्शनी कार कहते हैं कि जैसे खाना खाया जाता है ना तो खाना भूख को मार देता है या खाना आया उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा हम खाना खाते हैं परंतु हमको मालूम नहीं वो पचता कैसे है अपने खाना खाते हो नाउ डू यू नो हाउटेस्ट इन यूर बॉडी कैसे होता है, होता तो है, तो है डाइजेस्ट तो होता है पर कैसे डाइजेस्ट होता है ये नहीं मालूम प्रोसेस नहीं मालूम प्रोसेस मालूम है आपको खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि व्यक्ति जो है वह जानता नहीं है कि यह जो खाना खाया उसने वह उसका डाइजेस्ट कैसे हुआ परंतु डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्ट हो गया क्यों क्योंकि यह शरीर का कार्य है कि तुम जो भी खाओगे उसको डाइजेस्ट करेगा ही करेगा तो विश्वना चक्रवर्ती कहते हैं ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे निश्चल भक्ति अनिमित भक्ति अविच्छि भक्ति करे क्या होगा उसके संग उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति को मालूम नहीं है कि खाना कैसे पच रहा है ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भक्ति करेगा और भक्ति में भी क्या करेगा श्रवण और कीर्तन करेगा श्रवण करेगा और दूसरा कीर्तन करेगा तो उसके बाद उसे स्वाद लग जाएगा उसे भगवत भक्ति का स्वाद अच्छा स्वाद लगना शुरू हो जाएगा और कुछ भी ना करे बगैर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि क्योंकि भक्ति का स्वरूप है शरीर का स्वरूप है कि खाना खाया वह पच गया ठीक उसी प्रकार से भक्ति का स्वरूप है कि वह जितने भी हमारे कोश हैं, उनको जलाकर भगवत तत्व की प्राप्ति करा देगी जितने भी हमारे ऊपर पर्दे लगे हुए हैं उन पर्दों को जला देगी और हमें भगवान की प्राप्ति करा देगी तो उसको मोक्ष मिल जाए भगवान मिल जाए यह बड़े प्यार से हो जाएगा पर भैया अनन्य और निष्काम भक्ति करना बड़ा कठिन है अब ये अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति तो बिरले कोई कर पाए तो दूसरा कोई उपाय है क्या दूसरा तो उपाय कुछ हो भगवान कैसे मिले तब भागवत कहती है सनत कुमार कह रहे हैं चतुर्थ स्कंध में प्रथु महाराज से वह कह रहे हैं यदा रतिर ब्रह्मणी नैस्टिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विरागरंसा वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो रति मतलब अच्छी तरीके से तुम्हारी भक्ति उस, उनकी होनी शुरू हो जाए भगवान के प्रति तो सनत कुमारों ने वहां पे इस बात को बोला तो प्रथु महाराज बोले भगवान ये भक्ति आएगी कैसे तो बोले आचार्यवान ज्ञान विराग रहंसा बोले ये भक्ति कैसे आएगी बोले यह आचार्यवान मतलब गुरु महान हा? गुरु की प्राप्ति करके यह वाली भक्ति आएगी गुरु देता है ना ये भक्ति और कौन देगा गुरु भक्ति जैसे ही गुरु ने भक्ति दी क्या होगा दहत्य वीरम हृदय जीव कोशम पंचात्मकम योनि बोले जैसे ही गुरु से यह भक्ति गुरु की भक्ति करना शुरू कर देंगे गुरु का आश्रय प्राप्त कर लेंगे गुरु की शरणागति प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम जीव के जो कोश है पांच पर्दे हैं कौन से पंचातमकम पांच जो पर्दे हैं वह पांच पर्दे अपने आप आपक अग्नि में जल के खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो गुरु की भक्ति करके गुरु की सेवा गुरु का पदाश्रय प्राप्त करके वह कोश जो है हमारे जीवन के अंदर हमें अगर सेवा है तो वह हमें हमारे गुरु चरण की करें जिस बात की नारद देव कह रहे हैं तो वो करने से क्या होगा हमारे जो पंच कोष हैं, हमारे पांच पर्दे हैं वह चल जाएंगे अब यह बात आती है कि गुरु की सेवा कैसे करें तो क्या है कि गुरु की सेवा करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि दो प्रकार की सेवाएं कही गई हैं। एक कही गई है भावात्मक सेवा और दूसरी कही गई है क्रियात्मक सेवा दो प्रकार की सेवाएं हैं। क्रियात्मक सेवा का अर्थ है कि गुरुजी की सेवा करनी है कैसे करनी है जो शास्त्रों ने कहा है उस हिसाब से करनी है पर मन नहीं है उसमें करने का ये कैसी सेवा है कोई व्यक्ति जैसे किसी के है नौकरी करे उसके नौकरी तो कर रहा है पर पैसे के लिए कर रहा है उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है उसका प्रेम उसकी नौकरी नहीं है उस नौकरी से प्राप्त होने वाला पैसा है तो वो उस पैसे के लिए तो वह बड़ा प्रेम दिखा रहा है परंतु वो प्रेम तो नहीं है ना नौकरी पे तो जाता है परंतु नौकरी पसंद नहीं है क्या पसंद है उसको उस नौकरी से प्राप्त हुआ पैसा तो यह है तो हुआ क्रियात्मक दूसरा है भावात्मक कि मैंने अपना मन जो है प्राण जो है इंद्रिय जो है वह समस्त सब कुछ है ना अपने गुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर दिया है यह है भावात्मक भक्ति है और यही भाव भावात्मक भक्ति जो है महानुभाव सेवते यही जो भक्ति है महानुभाव की जो सेवा की जो भक्ति है यह है भक्ति दो प्रकार से कही गई है कैसे करनी है कि गुरु की सेवा दो प्रकार से होती है एक सेवा होती है प्रसंग मूल सेवा और दूसरी होती है परिचर्या मूल सेवा एक होती है प्रसंग मूल सेवा और दूसरी है परिचर्या मूल सेवा प्रसंग मूल सेवा का मतलब है कि गुरु के कहने पर गुरु ने कहा कि मन हुआ अच्छा भागवत सुना दो हमको कोई स्तोत्र सुना दो कोई कथा सुना दो भक्त किसी भी साधु संत की कुछ सुना दो कीर्तन सुना दो कुछ देर का भगवत नाम सुना दो तो यह है, है प्रसंग मूल भक्त सेवा ये करी है हमारे ईश्वरपुरी ने चैतन्य चरितमृत कहता है निरंतर कृष्ण नाम स्मरणम कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण ईश्वरपुरी पात माधवेंद्रपुरी अपने गुरु को क्या करते थे हमेशा निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करते रहते और कृष्ण नाम कृष्ण लीला आ, ये हमेशा सुनाते रहते थे अपने गुरु को गुरु श्री श्रीमाधुद्रपुर कह रहे हैं अच्छा ये सुना दो ईश्वरपुरी उनको वह सुना रहे हैं दूसरा परिचर्या मूल सेवा परिचर्या मूल परिचर्या का मूल सेवा का अर्थ है कि अपने शरीर के संग उनकी सेवा करनी अब वह सेवाएं बहुत सारी हैं गुरु के से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं हैं वह सब बहुत सारी सेवाएं हैं तो उन सब सेवाओं की अंग सेवा आदि के अंदर उनकी सेवा अब यह सेवा भी देखो गुरु चरण की दो प्रकार से सेवा है प्रसंग मूला है और परिचर्या है तो प्रसंग मूला के अंदर तो भगवान भगवान का नाम कीर्तन कथा आदि सुना दिया और परिचर्या यहां पे भी ईश्वर पूरी कह रहे हैं ईश्वर पुरी करे श्रीपाद सेवोन स्वहस्ते करें मलमूत्रादिजोन क्या कह रहे हैं कि जब माधवेंद्रपुरी जो है वह अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं ना तो यहां पर ईश्वरपुरी क्या कर रहे हैं उनके मलमूत्र का भी मार्जन कर रहे हैं हाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं तो इतने खुश हुए माधवेंद्रपुरी इतने खुश हुए कि तुए तुष्ट हुए पुरी तारे आलिंगन वर दीला तोमार हऊन इतने खुश हुए उनके गुरुदेव कि उनको वहां पे आशीर्वाद दिया वर दीला, वर वरदला कृष्ण क्रिष्न तो कृष्णे तोमार हऊ कौन कि उन्होंने वर दिया कि हे ईश्वरपुरी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए सो so, संसार दावा नीढ़ लोका प्राणाय कारोण्य घना घनत्व प्राप्त कल्याण गुणावश वन्दे गुरु श्री चरणार विंदम उनकी जो कृपा प्राप्त होनी है ना वह इन्हीं दो के जरिए होनी है अगर हमें अपने पंच मूल, अपने ये पंच कोशों का का गलन करना है दलन करना है इनका इनके आवरणों को नष्ट करना है तो प्रसंग मूल सेवा और परिचर्य मूल सेवा अगर हम इनको करेंगे तो दावानल अग्नि को हम भुजा कर, जैसे श्री माधवेंद्रपुरी ने वर दिया अपने शिष्य ईश्वरपुरी को ठीक किसी प्रकार से समस्त गुरु भी अपने अपने शिष्यों को वह कृपा रूपी रस देते हैं कृपा देते हैं वर देते हैं और कहते हैं वर दीला कृष्णे तोमार हऊक प्रेम धौन बोले आज से तुझे प्रेम धन की ही प्राप्ति होएगी। सो भगवान आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं आप सबको वह गुरु भक्ति प्राप्त हो और हृदय में लगे हुए शरीर पर लगे हुए यह पंच पंच पांच प्रकार के वस्त्र जो आपको जोड़े हुए हैं भगवान से दूर करे हुए हैं उन सब का दलन और गलन शुरू हो और गुरु भक्ति की कृपा से आपका यह दलन दूर होके कृष्ण प्रेम की प्राप्ति मिले जय जय श्री रा